महाभारत शांति पर्व यम और गौतम का संवाद युधिष्ठिर युधिष्ठिर्वाच नामृत पर्याप्ति मे ब्रुवते ये स्वात्मस्थ तथा तृप्तस्में भारत युधिष्ठि ने कहा भरत नंदन जैसे अमृत को पाने से इच्छा पूर्ण नहीं होती और भी पीने की इच्छा बढ़ती जाती है उसी प्रकार जब आप उपदेश करने लगते हैं उस समय उसे सुनने से मेरा मन नहीं भरता है जैसे परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुआ योगी परमानंद से तृप्त हो जाता है उसी प्रकार मैं भी अत्यंत तृप्ति का अनुभव करता हूँ तस्मात्थ कथय स्व धर्म एव पिताम नहे तृप्ति महमे पिबन धर्मा हितेन अत पितामह आप पुनः धर्म की ही बात बताइए आपके धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान करते समय मुझे यह नहीं अनुभव होता है कि बस अब पूरा हो गया बल्कि सुनने की प्यास और बढ़ती ही जाती है इतिहासं गौतमस्य पुरातन यमस्य संवाद महात्मनः भिष्म जी ने कहा युद्धि इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यम के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं प्राप्य गौतम चालम तम श्रुणो पारियात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है उसमें गौतम जितने समय तक रहे वह भी मुझसे सुनो ष्टि वर्ष सहस्राराणी गौतम तपह तमोग्र तपसा भावित मुद व्याघ्र लोकपाल तम तपथ मृतिम वै गौतम तदा गौतम ने उस आश्रम में साठ हजार वर्षों तक तपस्या की न एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए पवित्र महात्मा महा गौतम के पास लोकपाल यम स्वयं आए, उन्होंने वहां आकर उत्तम तपस्या गौतम ऋषि को देखा ब्रह्मर्षि यम भूत उपविष्ट तपोधन ब्रह्मर्षि गौतम ने वहां आए हुए यमराज को उनके तेज से ही जान लिया फिर वे तपोधन बुने हाथ जोड़ संयम चित्त हो उनके पास जा बैठे तम धर्मराज सत्यम न्यमंत्र किमिते कि धर्मराज ने प्रियवर गौतम को देखते ही उसका सत्कार किया और मैं आपकी क्या सेवा कर करूं ऐसा कहते हुए उन्हें धर्म चर्चा सुनने के लिए सम्मति प्रदान की गौतम उवाच माता पितृभ्या समवाप्नुयात कथम चलो नापनोती पुरुषो दुर्लभांशुचि तब गौतम ने कहा भगवान मनुष्य कौन सा कर्म करके माता पिता के ऋण से ऋण हो सकता है और किस प्रकार उसे दुर्लभ एवं पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है चम तपचहता नित्यम सत्य धर्म रते नाता पित्रो रह रह पूजनम कार्यम यमराज ने कहा ब्रह्मण्ड मनुष्य तप करे बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म के पालन में तत्पर रहे यह सब करते हुए ही उसे नित्य प्रति माता पिता की सेवा पूजा करनी चाहिए अश्वे स्वाप्त दक्षिण तेन लोका पुरुषोद्भुत दर्शना राजा को तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक अश्वेध्यज्ञों का अनुष्ठान भी करना चाहिए ऐसा करने से पुरुष अद्भुत दृश्यों से संपन्न पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है यथे श्री महाभारते शांति परमढ़ राजधर्मानुशासन परमढ़ यम गौतम संवाद एकोन त्रिशदिकम इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में यम और गौतम का संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ